जीव ब्रह्म की एकता कही गई दूना पद का लक्ष्य स्वम तो पद का लक्ष्य और पद का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य है वाच्यार्थ में तो भेद है अहंकार विचिट चेतना जीव है ये साहंकार है अल्पज्ञ अल्प है संसारी है शुद्ध ब्रह्म पद का तो लक्ष्य है वाच्यार्थ है माया विचिट चेतना जो जगत का कारण है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर के साथ अल्पज्ञ साहंकार संसारी जीव एक नहीं हो सकता है सुच तुम ब्रह्म हो जहा वाच्यार्थ में कोई विरुद्ध होता है तो लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है लोक में भी वाच्यार्थ का त्याग करते लक्ष्यार्थ लेते हैं यदि वाच्यार्थ विरुद्ध होता है यहाँ च्यार्थ अहंकार विशिष्ट माया विशिष्ट में एकत्व तो नहीं हो सकता है तो यहाँ लक्षण करके शुद्ध चैतन्य लेते हैं उपाधि से ही सर्वज्ञत्व तो सर्वशक्तिमत्व ईश्वर तो में माया रूप उपाधि के कारण शुद्ध ब्रह्म निरुपाधि का है वो ना तो सर्वज्ञ है ना तो सर्वशक्ति मान है ना जगत कारण है शुद्ध ब्रह्म में जगत कारणत्व तो नहीं वो सर्वज्ञ में नहीं सर्वशक्ति शक्तिमान भी नहीं शक्ति माया से ही तो शक्तिमत्व सर्वज्ञ जगत कारण तो ये माया से वास्तव शुद्ध ब्रह्म निर्धर्म कह निर्विकार हे असंग हे चैतन्य शुद्ध होने के कारण दो पद के द्वारा लक्ष्य तत्पद तो का लक्ष्य तव पद का लक्ष्य शुद्ध अत्यंत शुद्ध चैतन्य है इसलिए दोनों में एकता में कोई आपत्ति नहीं ऐसा कहा गया किंतु फिर शंका करते हैं ब्रह्म दोनों पद का लक्ष्य होने पर भी उसमें तो विकार है निर्विकार कैसे होगा क्योंकि ब्रह्म परमार्थ है उसे पारमार्थिक सत्ता माननी पड़ेगी पारमार्थिक सत्ता का जो आश्रय होगा जो किसी धर्म का आश्रय होगा वो दिविकार हो जाएगा विकारी हो जाएगा यदि कहेंगे ब्रह्म निर्विकार ये सिद्ध करने के लिए सत उसमें नहीं है तार्किक लोग कहते हैं जिसमें सत्ता है वो सत है विद्यमान है घटसन पटसन रूपम सत क्रिया सती अस्थि अस्थि सत सत कहते हैं सत्ता आश्रय होने से ये भाव कहते भाव पदार्थ जितने हैं सत्तावत्व भावत्व इसे लक्षण करते है सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है समवाय संबंध से एक सा, सामान्य विशेष समवाय सा और तीन पदार्थ है उसमें सत्ता समवाय संबंध से तो नहीं रहती है किंतु एक परंपरा संबंध एकार्थ समवाय संबंध से, से सत्ता रहती है स्ववाय समत्व संबंध ऐसे कल्पना करके सत्तावत्व भावत्व सत्ता नहीं तो भाव पदार्थ ही नहीं होगा सत्ता जिसमें नहीं तो असत हो जाएगा ब्रह्म में यदि सत्व नहीं मानेंगे तो सस विषाणु जैसे असत तुच्छ है ऐसे ब्रह्म तुच्छ हो जाएगा सत्ता माननी चाहिए असत्ता रूप धर्म यदि ब्रह्म में रहेगा किसी भी धर्म का यदि आश्रय हो जाए कुछ भी धर्म रहे तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा निर्विकार कैसे होगा ये आक्षेप आशंका होने पर उसका उत्तर देते हैं स्वरूपमेव में सत्व न तो धर्मो न भस्तवत मदन्यस्यम सतो भावान ऋष्यते श्यते से भाव भावस व्याकरण में सत्शब्द से होता है तसे भावस्ततलो सत्ता किन्तु सत्ता यहाँ सत का कोई धर्म नहीं है स्वरूप ही सत्ता है जो सत वही सत्ता है सत्ता वेदांत में कोई ब्रह्म का धर्म नहीं है तो स्वरूप ही सत्ता है स्वरूपम एव स्वरूप से भिन्न नहीं है सत्ता ब्रह्म स्वरूप ही सत है वही उससे कोई सत्ता भी कहते हैं, स्वार्थ में तत्यय है भाव नहीं है व्याकरण तो भाव में प्रयोग होता है किंतु सत्ता नाम को कोई वस्तु तो अलग नहीं स्वरूप से भिन्न नहीं ना तो धर्म ब्रह्म का स्वरूप का कोई धर्म नहीं सत्ता नाम का स्वरूप ही सत्य उसको ही सत्यो कहते हैं, साथ में यदि सत्व रहता है तो धर्म क्यों नहीं होगा जैसे उदाहरण देते नवस्तवत, नवस्तम नभ आकाश आकाश में आकाशत्व तो रहेगा आकाशत्व तो रहता है वो आकाशत्व तो क्या है द्रव्य में द्रव्यव पृथ्वी में पृथ्वीत्व जल में जलत्व तेज में तेजस्व ये सब जाति है घट में घटत्व तो की जाति है आकाश में आकाशत्व रहेगा वो जाति जाति नहीं है आकाशत्व तो, तो कहते हैं शब्द प्रयोग होता है किंतु वो जाति नहीं है नित्य हो अनेक में रहे तो जाति होती नित्य तीय अनेक समेतत्व अनेक में रहे एक हो तो जाति गो बहुत है बहुत गो में एक तो जाति है ब्राह्मण बहुते सब ब्राह्मण एक ब्राह्मणत्व नामक जाति है घट बहुते सब घट में घटत्व नामक एक जाति है, है।, है। आकाश कितने हैं उसमें आकाशत्व तो जाति कैसे सिद्ध होगा अनेक में एक धर्म हो जाती नित्य हो अनेक में रहे तो जाति होती एक व्यक्ति में रहने वाले धर्म जाति नहीं है आकाश में जो आकाशत्व तो कहते हैं वो आकाश से कुछ अलग नहीं है तार्कि लोग भी मानते हैं आकाश में आकाशत्व तो, तो कहते हैं जब विचार होता है आकाशत्व तो क्या है कहेंगे आकाश ही है और कुछ अलग नहीं है आकाश से अलग कोई धर्म आकाशत्व नहीं है क्योंकि जैसे अनेक घट है अयम घट अयम घट अयम घट ये घट घट घट घट घट एकाकार प्रतीत ज्ञान होता है अनेक घट में जो एकाकार प्रतीत होती है घट व्यक्ति तो अलग अलग है घट व्यक्ति है कि नहीं एक घट व्यक्ति नष्ट होने पर दूसरे घाट रहेगा दूसरे घाट को तोड़ देंगे तो तीसरा घट रहेगा घट व्यक्ति अलग अलग है कितने घट है अनंत तो बहुत घट है उसमें से सबको घटक कहा जाएगा बड़े बड़े को घटकेंगे छोटे को घट नहीं कहेंगे सब घट है घटा घटा घट एकाकार प्रती होती है सब में एक घटत्व तो नामक पदार्थ मानेंगे तो उसको देखते ही आपको निश्चय होता ये है ये घट है एक घट्ट तो जी सब में नहीं मानेगी पिछले साल आपने घटो में पानी पिया घटा घटा दिखा वो घट घट नए साल कुंभार घट बना कर लाएगा उसको घटो करके आपको पहचान था मान लिया था दिखा था कभी नए साल जो घटो बना कर लाएगा उसको कभी देखा था आपने नया दस बीस बना बनाकर लाएगा देखने पर आपको संदेह होता नहीं घटो या नहीं करेगी निश्चय हो जाता है घटो किसने बताया इसको घट्ट कहने के लिए कैसे पता चला व्यक्ति नया व्यक्ति कभी उसको नहीं देखने पर कैसे निश्चय होता है घटा है आपने घटा देखा था कहना चाहिए घटक के सदृश कहना चाहिए घटक कैसे कहते अब नया घड़ा कोई लेकर आएगा उसको देखते ही ये घड़ा लाया ऐसे कहते हो या घड़ा के सदृश पदार्थ लाए कहते हो घट कहते हो ना नहीं या घाटे के सदृश कहते हो घट कहते कैसे पता चला घट कर एक एक व्यक्ति को यदि पहचाने पहचाने के प्रयास करेंगे अनंत व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है किसको नहीं होगा और घट पद के अर्थ के साथ जो संबंध शक्ति ज्ञान के बिना शाब्दोध नहीं होता है कोई कहते घटा आनिता कुल सुनते ही निश्चय होता है बुला बुला हमको घड़ा चाहिए शब्द शाब्दबोध होता है नहीं कोई कहता घटा नियंत्र आवाज करता है घट लीजिए सुन करके शाब्दोध होता है नहीं तो घट शब्द से उसे अर्थ को समझने के लिए नया घट में पद की शक्ति करके आपको ज्ञान नहीं था इसलिए मानना पड़ेगा सब घट में एक घटतत्व तो है उसी घटत्व तो का ज्ञान आपको पहले हुआ था नया घट में भी घटत्व तो रहेगा सब घट में घटत्व तो कितने है? एक ही एक बार घटत्व तो को जान लिया आगे घड़ा देखने पर संदेह नहीं होता है कभी नहीं कहते घड़ा के सदृश है करके घड़ा के सदृश घट भिन्न को कोई कहेगा घड़ा को कोई कहता है ये घट सदृश कहेगा जो घट को जानता है वो घट घड़ा को घट सदृश नहीं कहेगा घट भिन्न को कह सकता है घट सदृश तो घट से ज्ञान होता है तो सब घट में एक घटत्व नाम का जाति जाति की सिद्धि होती है एकाकार प्रती अनेक स्थल में होती है अनेक घड़ा को देख करके घट है घट घट घट एक आकार ज्ञान होता है तब घटत्व तो जाति की सिद्धि होती है ऐसे गोत्व तो, ब्राह्मण तो, मनुष्यत्व तो, ये सब जाति है किंतु आकाशत एक ही उसमें आकाशत्व तो जाति की सिद्धि नहीं होती है जिस प्रकार आकाशत तो कोई जाति नहीं है सादेव समय इधम अग्र आशीत एकमे वितीयम सत ब्रह्म है ब्रह्म सत है उसे भिन्न और कौन सत दूसरा कोई साथ है नहीं सत एव समय आजित ये सब सत्य नेह ना तिकिंचन शत ब्रह्म से भिन्न नहीं है दो सत्य तीन सत्य तीन जो पारमार्थिक भारणार्थी सता व्यवहारिक सत्य तो वो अलग जी सद रूप ब्रह्म कितने है एक ही साथ है अनेक साथ में सत्य नाम को धर्म सिद्ध होगा यदि सत अनेक हो एक ही सत्य सत अनेक घट को देख करके आयम घटुअस्थि आयम घटुअस्थि आयम घटुअस्थि आयम सत आयम सन आयम सन आयम सन घट आदि अनेक व्यक्ति में एक सत का संबंध है अनेक सत नहीं ये घट है घटो आयम सन व्यवहार होता है इधम सत्य होता है इदम सत इधम सत इदम सब के साथ सत सत्य व्यक्ति अनेक है तो सत कितने है? अनेक है एक ही सत का संबंध सब के साथ होता है इसलिए सत सथ ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है वो सत्य नहीं है देखो ये घट है सत्य घट सन घट को सत कहा जाएगा सत को संस्कृत में पुलिंग में सन कहेंगे न में सत वस्त्र सत त्रिंग क्रिया सती और कहे तो अस्ति, घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्थि लेखनी अस्थि द्रव्यम सब के साथ अस्ति अस्ति कहो अथवा घट सन द्रव्यम सत लेखनी सति, पटो पट सत पटो अस्ति, अस्ति कहो सत कहो सति कहो एक सत का संबंध सब के साथ हुआ घट पट है क्या पट पुस्तक है पुस्तक लेखन है, है। देखो एक दूसरे के साथ कहते नहीं नहीं किंतु सत कहते समी सत इधम अपी सत यह सत है सब साथ है ना नहीं सत एक सौ के साथ संबंध हुआ जो एक सत सौ के साथ संबंध होता है केवल ये पांच नहीं सारा सर्वत्र एक सत का संबंध होता है एक ही सत है अनेक सत नहीं यद्यपि वस्तु बहुत होने से लगता है ये भी साथ सत्ये भी साथ सत्य भी साथ बहुत सत होना चाहिए किंतु एक सत का संबंध अनेक साथ हो सकता है जैसे एक आकाश का संबंध आकाश कितने एक आकाश घड़ा के अंदर आकाश रहेगा उसका नाम क्या है घटा आकाश दो घड़ा रखेंगे दो घड़ा में आकाश रहेगा हजार घड़ा रखेंगे तो घट्ट तो कितने है घटाकास <misterius> एक है अनेक है जब एक होगा एक घट को तोड़ दिया घटाकाश नष्ट हो गया सब घटाकास नष्ट हो जाना चाहिए नष्ट हो जाता है एक घट में आकाश है घटाकास। इसको तोड़ दिया घटाकास रहेगा तो बाकी सब घटाकास में नष्ट हो जाएंगे ना इसलिए घटाकाश अनेक है जितने घट है सब घट में आकाश अलग अलग कहते हैं घटाकाश नाम पड़ जाता है घट जब तक है घट नष्ट हो गया तो उसे आकाश को घट आकाश कहेंगे, आकाश रहेगा आकाश तो होता है घट आकाश शब्द प्रयोग नहीं करते है घट मठ कमंडोले करक घटा, करक मठा आदि आकाश भिन्न भिन्न प्रयोग होता है घट के भेद से घट मठ आदि उपाधि के भेद से आकाश भिन्न भिन्न प्रयोग होता है एक आकाश होने पर भी हजार घट रखेंगे तो आकाश हजार होते है क्या आकाश एक ही हाँ तत्त घट को लेकर के घटाए कासे तत् घटाए कासे नीला घटाए घटाए कासे गटाये कासे घटाए कासे मटाए कासे अलग अलग उपाधि में भेद है उपाधि के भेद से आकाश में भी भेद व्यवहार होता है किंतु वस्तु तो एक ही है ठीक इसी प्रकार सत एक है घटा पटा पुस्तक लेखनी फल पत्र पुष्प अलग अलग के लिए सत सत सत सत अलग अलग व्यवहार करते है किंतु आकाश जिस प्रकार सर्वत्र एक ही है, घट के अंदर आकाश है या के अंदर है एक आकाश भिन्न भिन्न है सब के अंदर बाहर एक ही आकाश है इस प्रकार एक सत का संबंध सब के साथ होता है एक ही साथ है, अनेक सत्य है तो सत्व नाम का धर्म कैसे सिद्ध होगा अनेक घट होने से सब घट में एक एक घटत्व अनेक घट होने से सब घट में एक घटतत्व तो है अनेक सत होता तो सब सत में एक सत्व तो सिद्ध होता घट अनेक है सत अनेक है घट हजार है तो आकाश हजार है नहीं, नहीं हजारे घट के लिए घटा क्या घटा क्या कहते हैं किन्तु आकाश एक है इसी प्रकार सत कितना हुआ एक सत में सत्व धर्म कहेंगे वो सत्य से अलग कोई उसका स्वरूप होगा जाति है जैसे आकाश में आकाशत्वम नभस में क्या कहेंगे नभस्तव वो आकाश से भिन्न है क्या भिन्न नहीं होता है इसी प्रकार नभस तवत आकाशत्व के समान सत स्वरूप आत्मा में जो सत्व ही तो मेरा स्वरूप है धर्म नहीं है जैसे आकाश में आकाशत्व नाम को कोई धर्म नहीं आकाश से अलग नहीं है इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म मेरे स्वरूप में जो सत्ता है मेरा स्वरूप ही है अलग नहीं कोई धर्म नहीं क्यों नहीं है यदि भिन्न सत्य को कहेंगे ब्रह्म से भिन्न यदि सत्ता मानेंगे सत्य भिन्न क्या होगा सत्य भिन्न असत हो जाएगा न सत्य असत सत्ता कहो सत्यत्व कहो पारमार्थिक्व कहो कुछ भी शब्द कुछ भी कहो यदि मेरे से भिन्न हो जाएगा वो तो है क्या मदन्य सतो अभा मेरे से अन्य कोई सत है ही नहीं मेरे से कोई सत्य है स्वरूप सत उससे भिन्न सत्य नहीं सत से भिन्न तो असत हो जाएगा सत से भिन्न क्या होगा आत्मा से भिन्न अनात्मा आप से भिन्न अनात्मा जड़ हो जाएगा सब से भिन्न असत हो जाएगा तुच्छ है ही नहीं इसलिए सप्व नाम को कोई पदार्थ से भिन्न है नहीं से भिन्न कहे तो असत्य हो जाएगा तुच्च हो जाएगा सप्व नामक धर्म सत्य में नहीं जाति नहीं है वो तो स्वरूप ही सत्व है सत्ता जो कहते सत्वम वेदांत में सद ब्रह्म ही सत्व है उसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है नहीं सा जाति रिश्त है क्योंकि सा सत्ता जाति नहीं है सत्ता नामक जाति यहाँ नहीं मानते वेदांत में नया के लोग तो सत्ता मानते द्रव्य गुण कर्म में एक सत्ता वेदांत कहते है सत्ता को सत्ता को भी सत कहते हैं। जिसमें सत्ता है उसमें सत्त कहेंगे सत्ता के ऊपर दूसरी सत्ता मानेंगे तारीख के लोग एक सत्ता के ऊपर और एक सत्ता मानते हैं क्या नहीं मानते द्रव्य गुण कर्म सब में एक ही सत्ता एक सत्ता के ऊपर और एक सत्ता नहीं मानने पर सत्ता क्या सत्य असत है सत्ता में सत्ता नहीं रहे तो सत्ता को सत्य कहेंगे असत कहेंगे सत्ता जिस प्रकार सती है अन्य तो सत्ता नहीं रहने पर भी इसी प्रकार सत्ता मानने की क्या आवश्यकता सत्ता में सत्ता नहीं मानने पर भी सत्ता को आप सत्य दो द्रव्य गुण कर्म तीर्ण में सत्ता मानते हैं द्रव्य गुणकर्म में क्या माने सत्ता और सत्ता के बल सत्ता है नहीं? नही पर तो साथ नहीं नहीं? साथा साथा साथा होने पर भी सत्ता को सत कहते हैं नहीं सत्ता नहीं रहने पर भी जब सत हुआ तो द्रव्य गुणकर्म को सत कह सत्ता के एक जाति मानने क्या जरूरत है सत्ता जाति के बिना सत्ता को सत कहते है ना नहीं सत्ता सती सत्ता सत्ता जाति उसमें नहीं होने पर भी यदि स्वरूप से सत्ता है द्रव्य गुणकर्म स्वरूप तो सत्य जाति कुछ नहीं क्योंकि वो जो जाति कहते हैं अनेक में रहे नित्य हो आने के में रहे तो जाति सिद्ध है नित्य कुछ ब्रह्म से भिन्न नित्य कुछ है वेदांत में तो सत्ता जाति ब्रह्म से भिन्न कहा सिद्ध होगा एक ही नित्य है इसे सत्ता नाम को कोई पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है स्वरूप में का अर्थ मम मैं क्या हूं पद का लक्ष्य दो पद क्या है तत्पद और तम पद महावाक्य में तत्व से में दो पद होता है एक तत्पद ब्रह्म के लिए एक तम पद जीव के लिए दोनों पद का लक्ष्य होता है स्वरूप चैतन्य सत्य स्वरूपम एवं न तो मदाशित धर्म सत्व नाम को कोई धर्म मेरे में आश्रित है मेरे से भिन्न ऐसा नहीं है यही उदाहरण देते हैं, जैसे तार्कि लोगों से पूछो आप द्रव्य गुण कर्म तीनों में तो सत्ता मानते हो सत्ता के केवल और सत्ता मानते हो क्या सत्ता के ऊपर सत्ता नहीं मानेंगे जिसमें सत्ता नहीं उसको यदि असत कहोगे सत्ता को क्या कहना चाहिए सत्ता के ऊपर सत्ता मानते हैं सत्ता नहीं तो सत्ता क्या होनी चाहिए असत हो जानी चाहिए सत्ता को असत मानेंगे इसी प्रकार स्वरूप यथा सत्स्य सत्ता अंतरराष्ट्रीय सत्ता में दूसरी सत्ता रहती है सत्ता में दूसरे एक ही सत्ता मानते है अनेक सत्ता नहीं सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं होने पर भी सत्ता क्या असत हो जाती है दूसरी सत्ता नहीं रहने पर भी सत्ता असत नहीं ना सत्वम देखो युक्ति है यथा सत्व से सत्वांतर प्रभाव न सत्वम सत्ता दूसरी सत्ता के आश्रय सत्ता जिसमें नहीं रहेगी उसको यदि असत कहेंगे सत्ता को भी असत कहो सत्ता को असत कहेंगे इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म सदरूप ब्रह्म में कोई सत्ता नाम का धर्म नहीं है और सत्ता धर्म नहीं रहता, तो असत तो हो जाएगा सस्य विषाण बंध्यापुत्र जैसे हो जाएगा ये बात नहीं तो स्वरूप सत्य है ननु घटे घटतव सदरूप आत्म ने अपनी धर्म रूप सत्यम धर्म रूप में सत्यम के नशंक्य शंका करते तार्किक तार्कि अनेक घट में एक घटत्व है मानते हैं अनेक घट में एक घटत्व जैसे मानते हैं ऐसे द्रव्य गुण कर्म बहुत पदार्थ में सदरूप आत्मा में एक धर्म सब तो क्यों नहीं होगा सप्त तो धर्म मानो तो सिद्धांत उत्तर देता है घटेश अनेकेश घट यम अनेक घट है घट एक है अनेक है, है? अनेक घटक को सब को घटक आ जाएगा घटो एम घटो एम एम घट एम घट एकाकार ज्ञान होता है हैं? एक प्रकार ज्ञान होगा सब घट में या भिन्न भिन्न प्रकार एकाकार घटो एम घटो में कभी नील रक्त रूप भेद हो सकता है किन्तु घट घट घट एक आकार होता है या नहीं नीला घट गट को घटा कहेंगे लाल हो गया तो घटकहेंगे रूप बदल जाएगा तो घटो कहेंगे या फटक आएंगे तो घट घट घट एकाकार प्रती होती है यथा घटेशु अनेकेशनेकेश घटेसु अनेके घट है घटो यम घटो यम ये अनुगत व्यवहार सिद्ध है अनुगत व्यवहार एकाकार एक व्यवहार एक प्रकार के व्यवहार ये घट है ये घट है ये घट है नया घटक कोई लाएगा तो उसको घटा कहेंगे फिर कोई नया लेकर आएगा तो उसको क्या कहेंगे घट जितने पर घटक होते एकाकार ज्ञान घटो एम घटे एकाकार व्यवहार सिद्धि के लिए सब घट में एक घटत जाति माननी चाहिए तब उसको देखते ही आयम घटक होते घटत जाति रिव इसी प्रकार सप्त जाती मानेंगे यदि अनेक साथ हो अनेक सत पदार्थ हो तो सब सत्यो मानेंगे यद्यपि घट सन पट सन घट पट आदि सब के साथ सत का संबंध होता है फिर सत अनेक है क्या आकाश का संबंध अनेक घट के साथ होने पर आकाश आने अनेक होता है इसी प्रकार सत का संबंध अनेक के साथ होने पर भी सत एक अनेक नहीं है इसे सत्य तो जाति सिद्ध नहीं होगा सद व्यक्ति भेदा भाव है न सद व्यक्ति कितने है सद व्यक्ति एक है घट अनेक है सबको सत कहते क्यों सद व्यक्ति आने का नहीं है भेदा भाव है ना सद व्यक्ति में भेद नहीं होने से आत्मा में सप्त रूपा जाति नाग कार्या आत्मा में सप्तरूप जाती मानने की आवश्यकता नहीं क्यूँकी अनेक नहीं मदन्य सतो भावा थे मेरे सन्य कोई सत्य है ही नहीं एक ही सत्य सदम ग्रासित ये सब कुछ एक सत्य मदन्य से पदय लक्ष्य रूप आत्म भिन्न मदन्य का देहादि विचिट नहीं देहादि विचिट आपसे दे भिन्न दूसरे व्यक्ति बैठा है मदन्य के मत शब्द से लेना पद्म दय के अलक्ष्य जो सब्दरूप ब्रह्म आत्मा उससे भिन्न कोई सत्य नहीं है सतह सद व्यक्ति अंतरस्य से अभा दूसरे कोई सद व्यक्ति है ही नहीं इसलिए दूसरे सद व्यक्ति जब नहीं है सत्य जाति की सिद्धि कैसे होगी अनेक घट होने से घटो तो जाती है अनेक सद व्यक्ति होता उसमें सत्व जाती सिद्धि होगी अनेक सत्य नहीं होने से सत्य रूपा जाती नहीं मानी जाती है एक व्यक्ति में जाती नहीं मानी जाती है आकाश कितने इसलिए आकाशतो जाती नहीं है आकाश में जाती रहेगी आकाश में जाति तो रहती है आकाशत्व जाति नहीं आकाश द्रव्य है या नहीं पृथ्वी जल तेज वायु ये सब द्रव्य है सब द्रव्य में एक द्रव्य तो जाति है या नहीं तो आकाश में द्रव्य तो जाति रही या नहीं रही द्रव्य तो जाति है सत्ता भी है तार्कि को जाति ता तो मानते हैं किन्तु आकाशत्व को जाति नहीं मानते हैं क्योंकि आकाशत्व तो का आशय एक आकाश होगा द्रव्यत्व का आश्रय एक आकाश है क्या द्रव्य तो पृथ्वी जल तेज न द्रव्य में द्रव्य तो है ना द्रब्य द्रब्य तो न द्रव्य में द्रव्य तो होने से द्रव्य तो का आश्रय कितने होंगे? गए न अभी द्रव्य पृथ्वी भी कितने पृथ्वी घटपट आदि से पृथ्वी जल भी ऐसे तेज भी अलग है अनेक द्रव्य में द्रव्य तो जाती होने से वो द्रव्यत्व जाति आकाश में भी है किन्तु आकाशत्व जाति नहीं क्योंकि द्रव्यत्व का आश्रय जैसे अनेक ऐसे आकाशत्व का आश्रय अनेक नहीं है आकाश तत्व का आश्रय कितने है आकाश कितने, कितने है आकाश तत्व का आश्रय कितने होगा एक द्रव्य कितने है नौ प्रकार द्रव्य है पृथ्वी कितने है मालूम है पृथ्वी कितने मालूम है पृथ्वी सदस्य जो गोला है बिल्कुल भूमंडल उसको नहीं लेना ये भी पृथ्वी है ये भी पृथ्वी ये पृथ्वी है हाँ पृथ्वी का तो पृथ्वी नहीं ये भी पृथ्वी है प्रति भी तो द्रव्य तो जाति रहने पर भी आकाशत्व जाति नहीं क्योंकि आकाशत्व का आश्रय एक ही आकाश है इसी प्रकार सत्ता जाति नहीं क्योंकि सत्ता का आश्रय सद व्यक्ति एक है अनेक नहीं है एक व्यक्तो जाति कह रहे माह नवस्तव एक व्यक्ति में जाति नहीं मानते हैं उसके लिए दृष्टांत दिया नवस्तम नवस्तवत घटेशु अनेकेश अनुगत व्यवहाराथम घट तत्व तो जाति रंगी क्रिय थे घटत्व तो जाति क्यों मानते हैं अनेक घट में एकाकार व्यवहार होता है अनेक घट को घट घट घट सब कहते हैं कई भ्रांति से कुछ कहते अलग बात प्रामाणिक व्यवहार एकाकार होता है घट घट घट जाति मानते हैं घटत्व तो जाति स्वीक्रियते अत्रिथ्या ब्रह्म से भिन्न वेदांत में मिथ्या कौन है सब पदार्थ मिथ्या है ब्रह्म भिन्न विरोधा आकाश मिथ्या है आकाश भी मिथ्या है हाँ वह पूछते हैं आकाश कैसे मिथ्या है आकाश मिथ्या तार्कि को लोग नहीं मानेंगे तार्कि को तो आकाश को नित्य मानते हैं। वैज्ञानिक लोग भी आकाश को मिथ्या कहेंगे प्रलय काल में आकाश का प्रयोग हो जाएगा मानेंगे आकाश कहाँ जाएगा बाकी सब का नाश हो जाएगा आकाश का कैसे नाश होगा ऐसे कहते हैं किंतु वेदांत में तो आकाश सपना में जो आकाश है सपने में पर्वत दिखता है कभी नदी वृक्ष हाथी सब दिखते हैं। जगने पर उसमें कुछ रहता है सपने में कभी आकाश दिखता है आकाश दिखता सपने में जगने के का के बाद वो का नाश हो जाएगा रहेगा नहीं रहता है सपन तो का जो आकाश है जगने के बाद रहता है नहीं सप्न का पर्वत तो नहीं रहेगा सपन का आकाश थोड़ा रहता है आकाश भी नहीं रहता है सपने में जो पर्वत देखा वो सत्य है मिथ्या है हाथी देखा सर्प देखा मिथ्या है सत्य है सप्न में जो आकाश देखा वो सत्य है मिथ्या है वो भी मिथ्या है जिस प्रकार सपने के आकाश भी मिथ्या है इस प्रकार जागृत अवस्था में जितने दृश्य प्रपंच जिसको देखते सब मिथ्या ही है पृथ्वी जल तेज आदि मिथ्या जिस प्रकार है आकाश भी मिथ्या है जितने पदार्थ सब मिथ्या है इसलिए दोनों जितने कहा विवेद सर्व से मिथ्या आकाश आदि सब कुछ मिथ्या होने से अभावार्थ और सत कौन होगा ब्रह्म से बिना सब मिथ्या है कोई सत्य है कौन सा है ब्रह्म से भी नत है दो ब्रह्म है क्या ब्रह्म से भी न कोई सत्य है अच्छा जो मिथ्या है वो सत्य नहीं जो मिथ्या है वो सत्य असत है मिथ्या सत्य है असत है मिथ्या मिथ्या सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं असत्य को मिथ्या कहते है क्या असत्य तो विषण बंध्या पुत्र है उसको मिथ्या कहते है जो सत्य भी नहीं हो असत्य भी नहीं हो उभय भी नहीं हो उसको कहते मिथ्या रज्जु में जो सर्प दिखता है वो सत्य है नहीं सत नहीं सत्यन ना बाध्यत सर्प का बाद हो जाता है रज्जु ज्ञान होने के बाद सर्प रहता है सर्प का बाद अभाव निश्चय हो जाता है इसलिए रज्जु सर्प सत है असत न प्रतीय असत्य की प्रतीत नहीं होती बंध्या पुत्र किसने देखा है कभी ससन खरगोश का सिंह छोटा है बड़ा है सीषाण दिखा है कभी असत चैन न प्रतीयत असत्य की प्रतीत नहीं होती रज सर्प दिखता है क्या दिखता है बाध होता उसका प्रतीयते च बाध्य तेज रज सर्प की प्रतीत होती इसलिए वह असत नहीं बाद हो जाता है इसलिए नहीं। तो रज सर्प को सत कहेंगे असत कहेंगे सत्य नहीं असत नहीं दोनों मिला कर रखो सत असत उभय उभय नहीं होगा असंभव कोई वस्तु ऐसा नहीं सत्य हो असत भी हो तो रज सर्प सत है असत है दोनों नहीं है सत असत उभय है सत्य नहीं असत्य भी नहीं उभय भी नहीं फिर क्या कहेंगे कहते अनिर्वचनीय नहीं कह सकते सत्य नहीं कह सकते असत नहीं कह सकते उभय नहीं कह सकते उसको कहते अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय मतलब हा निर्वचन नहीं कर सकते सद रूप से सतव न निर्वतु न सकते थे असत रूप से उसका निर्वचन नहीं होगा उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा नहीं कि किसी भी शब्द से नहीं कह सकते रजू सर्प मिथ्या कहते हैं नहीं अनिर्वचन कहते नहीं तो अनिर्वचनीय कैसे होगा अनिर्वचनीय शब्द से कहते नहीं, मिथ्या शब्द से कहते हैं नहीं जिसके लिए शब्द प्रयोग करते है अनिर्वचनीय कैसे होगा शब्द प्रयोग होता है ना नहीं इसलिए अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ नहीं किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा ब्रह्म को कहते अभांग मनुष्य गुजरा ब्रह्म के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है किसी भी शब्द की शक्ति नहीं ब्रह्म को कहने के लिए इसको कहते ब्रह्म को अवांग मन वाणी मन का विषय नहीं किंतु राज्य राजप ये प्रपंच माया इनको तो अनिर्वचनीय कहते हैं अभांग मन नहीं वाणी मन का विषय है प्रपंच वाणी मन का विषय है वाणी का विषय है हाँ प्रपंच आकाश पृथ्वी जल तेज सब कहते मिठा भी कहते माई का भी कहते शब्द प्रयोग होता माया के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है माया प्रकृति अविद्या मिथ्या अनिर्वचनिय अव्यक्त बहु शब्द कहते और ब्रह्मा के लिए जितने शब्द कहते सत ब्रह्म आदि शब्द सब लक्षणा से कहेंगे शुद्ध ब्रह्म को शक्ति नहीं है इसलिए अनिर्वचन का अर्थ सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचनीय कहते उसका नाम मिथ्या है मिथ्या है तो आकाशादी मिथ्या है सत है असते मिथ्या है तो आकाशवादी सते है असते सत भी नहीं असत भी नहीं उभय भी नहीं इसलिए मिथ, सर्वसे मिथ्यात्व न सदंतर से अभाव न अनुगत व्यवहाराथम घटत्व जाति तो मानते हैं तार्कि के लोग घट घट घट व्यवहार करने के लिए वेदांत भी व्यवहार काल में घटत्व जाति कह लेते परमात्मा का कोई जाति नहीं मानते वेदांति सत्व अंगी कत्व अंगीकृत न अनुगत व्यवहाराथम घटव जाति रूप सत्व अंगीकृत जाति रूप सत्ता वेदांती नहीं मानते तो सत्ता क्या है किंतु स्वरूप में सत ब्रह्म का स्वरूप ही सत्ता है स्वरूप से भिन्न सत्ता नहीं है दृष्टान्त है किन्तु स्वरूप में जिस प्रकार आकाशत्व आकाश भिन्न है, है? हा आलस्य है ना? हो गया समय जल्दी बंद हो जाए <laughs> नभस्त अलग है ना नहीं आकाश भिन्न है या नहीं आकाशत्व आकाश भिन्न है नभस्तम भिन्न है या नहीं नभस्तव आकाशत्व एक ही पदार्थ है वो आकाश में आकाशत्व धर्म तो कह देते हैं? आकाश सतना तो को ना कोई जाति है ना कोई उपाधि कोई धर्म है नहीं आकाश से अलग नहीं है इस प्रकार ब्रह्म सदरूप ब्रह्म में सत्ता जो कहते हैं, वो सत ही सत्ता है सत का धर्म नहीं है ओ